श्री माँ शारदा देवी निरव साधना श्री माँ को किसी रोग शांति का मंत्र मिला था श्री रामकृष्ण ने श्री माँ के मन को आध्यात्मिक क्षेत्र में तया निविष्ट रखने के लिए उस मंत्र को इष्ट देव के चरणों में समर्पित करने को कहा इस घटना का उल्लेख श्री माँ ने योगिन माँ से किया योगिन माँ ने एक दिन श्री रामकृष्ण के भोजनोपरांत उन्हें कुराया उसके बाद श्री रामकृष्ण ने एकाएक कहा अजय मेरे गले में दर्द हुआ है तुम दर्द मिटाने का जो मंत्र जानती हो उसका उच्चारण करके वहाँ पर एक बार हाथ तो फेर दो योगिन माँ ने उनके आदेश का पालन किया इसके पश्चात वे श्री के पास आकर बोली मैं अमुक मंत्र जानती हूँ वे यह कैसे जान गए यह सुन हंसते हंसते बोली अरे वे सारी बातें जान लेते हैं तो भी जिसने मनमुख एक करके सदउद्देश्य से, से जो कुछ किया है उसके लिए वे कभी उससे घृणा नहीं करते तुमको डर नहीं मैं भी उनके पास आने के पूर्व उस मंत्र को जानती थी यहाँ आने पर जब मैंने यह बात उनको बताई तब उन्होंने कहा मंत्र को ग्रहण किया है इसमें कोई हानि नहीं अब उसे अपने इष्ट देव के चरणों में सौंप दो श्री माँ की रक्षा वे बड़ी सावधानी से करते थे श्री माँ की बात से ही हम जानते हैं नौबत खाने में रहते समय ठाकुर रामलाल को भी मेरे पास आने से रोकते थे रामलाल तो मेरे जेठ का लड़का है एक दिन प्रातः काल नौ बजे हृदय माता जी और लक्ष्मी देवी को श्री भवतारनी और श्री राधा कांत जी का प्रसाद देने गया वहाँ देर तक बातचीत हंसी आदि करके श्री रामकृष्ण के पास लौटा तब उन्होंने हृदय को डांटते हुए कहा जाएगा और चीजें देकर तुरंत लौट आएगा खबरदार फिर कभी ऐसी देरी ना हो श्री रामकृष्ण इस तरह श्रीमा को उपदेश देते और उनके धर्म जीवन के लिए उपयोगी अवस्थाओं को बनाए रखने की चेष्टा करते साथ ही साथ धार्मिक कृत्यादि करने में भी उन्हें उत्साह देते थे श्रीमा अच्छा गा लेती थी दक्षिणेश्वर में वे और लक्ष्मी दीदी एक बार रात को मृदु कंठ से गा रहे थी गा रही थी वह भावपूर्ण भजन बहुत अच्छा जमा था श्री रामकृष्ण ने उसे सुनकर दूसरे दिन श्री से कहा था कल तुम लोगों का गाना अच्छा जमा था अच्छा है अच्छा है और एक दिन श्री ने जूही और रंगन की कलियों का साथ लड़ गाजरा बना पत्थर के कटोरे में पानी रख उसमें उसे डाल दिया पीछे उन कलियों के खिलने पर उस माला को जगदम्बा को पहनाने के लिए भेज दिया आभूषण निकालकर काली के गले में माला पहनाई गई कि इतने में श्री राम कृष्ण आ पहुँचे देवी की शोभा देख हुए आनंद विभोर हो उठे और बार बार कहने लगे आहा श्याम वर्ण के साथ यह माला कितनी सुंदर दिख रही है पूछने पर जब उन्हें पता चला कि श्री माँ ने यह माला गुंथी है तब उन्होंने किसी से कहा आहा उसे एक बार बुला लाओ ना माला पहनने से श्रीमा का रूप कैसा निकला है एक बार वह देख तो जाए बृंदा नौकरानी श्रीमा को बुला लाई पर उन्होंने देखा कि बलराम बाबू सुरेंद्र बाबू वगैरह मंदिर की ओर जा रहे हैं फतेहलज्जा लज्जावश अपने को छिपाने के लिए वे नौकरानी के आँचल की आड़ में चली गई और पीछे की सीढ़ी से उन्होंने मंदिर में जाना चाहा श्री रामकृष्ण ने यह देख पुकारा ओ जी उस तरफ से मत चढ़ो उस दिन एक मल्लाहीन उसी तरफ से चल रही थी पाँव फिसलने से बेचारी गिर पड़ी सामने की तरफ से ही क्यों नहीं आती यह सुन बलराम बाबू आदि हट गए तब श्रीमान ने देवी के सम्मुख खड़े हो जी भर कर दर्शन किया श्री और लक्ष्मी देवी ने उत्तर प्रांत पश्चिम प्रांत के एक वृद्ध सन्यासी से शक्ति मंत्र की दीक्षा ली थी सन्यासी खूब हृष्टपुष्ट शांत और सुदर्शन थे उनका नाम था पूर्णानंद ये उस समय कामार पुकुर गए थे श्रीमां जिस समय दक्षिणेश्वर में रहती थी उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनकी जीभ पर न जाने क्या लिख दिया श्री ने दूसरे दिन लक्ष्मी देवी से कहा कल उन्होंने मेरी जीभ पर कुछ लिख दिया तो भी क्यों नहीं जाती इसके कुछ दिनों के पश्चात श्री रामकृष्ण ने लक्ष्मी देवी की जिवा पर भी श्री राधा कृष्ण का बीज और नाम लिख दिया और उन्हें शक्ति मंत्र से दीक्षित जानते हुए भी कहा होने दो मैंने ठीक ही दिया है प्रतिदिन रात को श्रीमां तीन बजे उठकर कर नौबत खाने के पश्चिम के बरामदे में दक्षिण और मुख दक्षिण की ओर मुख करके ध्यान करती थी इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता था एक दिन शरीर कुछ अस्वस्थ होने के कारण ध्यान में बैठने में उन्हें थोड़ी देर हो गई इसके बाद आलश्य बस कई दिनों तक ध्यान में अधिकाधिक देर होने लगी तब श्रीमां समझ गई कि सत्कार्यों के संपादन में खूब आंतरिक प्रयत्न और हट चाहिए तब से वे इस विषय में काफ़ी सचेत हो गई उनके जप की संख्या भी बहुत अधिक थी एक दिन उन्होंने अपने भतीजे नलने से बातचीत में कहा मैं तेरी अवस्था में कितना काम करती थी वह सब करती हुई भी नित्य एक लाख जप करती थी इस जब ध्यान के साथ उनके मन में निरंतर प्रार्थना भी चलती रहती रात्रि में जब चंद्रमा उठता तब गंगा के स्थिर जल में उसका प्रतिबिंब देख वे सजल नयन भगवान से प्रार्थना करते चंद्रमा में भी कलंक है पर मेरे मन में कोई धाब न रहे अभ्यास के कारण श्री का स्वाभाविक अंतर्मुखी मन उस पहली अवस्था में ही संपूर्ण तन्मय हो जाता था उन्होंने स्वयं कहा है परिश्रम करना चाहिए बिना परिश्रम के क्या कुछ होता है सांसारिक कार्यों के बीच भी कुछ समय निकालना चाहिए अरे मैं अपनी बात क्या बताऊँ मैं उस समय दक्षिणेश्वर में रात को तीन बजे उठकर कर जप करने बैठती थी कोई होश नहीं रहता था एक दिन चाँदनी रात में नौबत खाने की सीढ़ी की बगल में बैठकर कर जप कर रही थी चारों ओर निस्तब्धता थी उस दिन ठाकुर शौच के लिए कब झाऊ तले गए कुछ भी ना जान पाई अन्य दिन उनके ज्यूते के शब्द से जान जाती थी ध्यान खूब जम गया था। उस समय मेरा चेहरा दूसरे ही ढंग का था आभूषण पहने थी लाल पाड़ की साड़ी थी आंचल हवा से खिसक कर उड़ रहा है मुझे कुछ होश नहीं था बेटा योगेन्द्र अर्थात स्वामी योगानंद जी उस दिन ठाकुर को गड़वा देने गया था उसने उस अवस्था में मुझे देखा था वे दिन कितने अपूर्व थे बेटी चांदनी रात में चंद्रमा की ओर ताकती हुई हाथ जोड़कर कहती अपने ज्योत्सना की भांति मेरा अंतकरण निर्मल कर दो आहा उस समय मेरा मन क्या ही अच्छा था वृंदे ने अर्थात नौकरानी ने एक दिन मेरे सामने कासे की एक रकाबी लुढ़का दी लगा कि वह मेरे हृदय पर ही आ लगी थी माँ उस समय पूर्ण ध्यान भग्न थी इसीलिए बाहर की यह आवाज़ उन्हें भद्रनाथ के समान लगी थी वो रो पड़ी थी ध्यान भजन आदि के कारण श्री का मन जितना ही अंतर्मुखी होने लगा और दक्षिणेश्वर में वे जितना ही श्री राम कृष्ण और भक्तों में विभिन्न भावों का विकास देखने लगी उतना ही अपने जीवन में भी वह सब पाने का चाव उसमें बचता गया विशेषतः गौरी मां के भाव और प्रेम के दर्शन से उसी प्रकार के भाव और प्रेम की प्राप्ति की आकांक्षा करके मन में भी जाग उठी उनके मन में भी जाग उठी इसी से उन्होंने एक दिन लक्ष्मी देवी के द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध किया परंतु उन्होंने कहा वह अर्थात गौरी माँ काली की लड़की है वह इन भावों को सहन कर सकती है पर उसके अर्थात श्री के लिए चुपचाप रहना ही अच्छा है अबला की अर्थात स्त्री की वृद्धि और सिद्धि न भूलने से ही होती है स्त्रियों को धैर्य और नम्र भाव से ही रहना चाहिए लज्जा ही उनका धर्म है नहीं तो लोग उनकी निंदा करेंगे हम श्रीमा के की ध्यान मग्नता अनेक बार देख चुके हैं परंतु यह हम नहीं कह सकते कि दूसरे की यहाँ तक कि उनकी अपनी जानकारी के बिना उनके भावों का बाह्य प्रकाश होता था या नहीं बल्कि उनके पूर्वोक्त अनुरोध से तो यही जान पड़ता है कि भाव होने पर भी माँ उसे नहीं जानती थी अथवा यह भी हो सकता है कि उनमें गौरी मां के समान भावों का उभार न होता रहा हो श्री रामकृष्ण वैसे उभार के पक्षपाती नहीं थे तभी तो भविष्य में जिन्हें बहुत से लोगों की पथ प्रदर्शिका बनना है उन मात्री गुरु देवी शक्ति की समन्वित मूर्ति में संभवतः अत्यंत गुप्त रहने पर भी शुद्ध सात्विक भावों का प्रकट होना आवश्यक था इसी से श्री माँ के मन में वह इच्छा चिर न रह पुनः जाग उठी युग प्रयोजन के लिए विधाता ने भी कदाचित यह अनुभव किया इस देवी मूर्ति में युग धर्म साधना के अनुकूल प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है इसीलिए हम देखते हैं कि श्री माँ फिर योगिन मां से अपनी अभिलाषा श्री राम कृष्ण के निकट प्रकट करने को कह रही हैं उनसे कहना जिससे मुझे थोड़ा भाव आदि हो उनके यहाँ बहुत से लोग रहते हैं इसलिए मुझे कहने का अवसर ही नहीं मिलता योगिन माँ ने इस बात को सीधे तौर पर ही ग्रहण किया वे यह समझ पाई कि श्री राम कृष्ण और श्री के बीच जो प्रकार आध्यात्मिक संबंध है उसे सांसारिक क्षेत्र में कार्यकारी बनाने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है उनको यह भी नहीं दिखा कि श्री जन्म से ही ऐसी उच्च आध्यात्मिक भूमि में प्रतिष्ठित है कि दूसरों के न जानने पर भी सदैव भगवत भावों में निमग्न रहती है योगिन माँ केवल यही सोचा यह भी हो सकता है जब माँ मुझसे कह रही है तब मैं ठाकुर से इस बात का अनुरोध करूँगी दूसरे दिन प्रातः काल उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण अकेले अपनी खाट पर बैठे हैं अतः उन्होंने उनको प्रणाम कर श्री माँ की बात निवेदित की श्री राम कृष्ण ने बात सुनी पर कुछ उत्तर न दे चुप हो गए उनकी वैसी अवस्था में किसी को बात करने का साहस नहीं होता था अतः योगिन माँ बिना कुछ कहे फिर प्रणाम करके नौबत खाने लौट गई जब वे लौटी उस समय श्री पूजा कर रही थी दरवाज़ा थोड़ा खुला था उसमें से योगिन मां ने देखा कि मां अभी खूब हंस रही है फिर थोड़ी देर में रो रही हैं दोनों आँखों से अविरल आँसू बह रहे हैं कुछ समय तक ऐसी रहकर वे धीरे धीरे एकदम स्थिर पूर्ण समाधिस्थ हो गई तब योगिन माँ दरवाज़ा बंद करके चली गई थोड़ी देर बाद जब वे लौटी तब श्री ने पूछा अभी ठाकुर के पास से आ रही हो योगिन माँ सुयोग पाकर बोली क्यों माँ तुम जो कहती हो कि तुम्हें भाव नहीं होता श्री माँ शर्मा कर हंसने लगी योगिन माँ रात्रि को कभी कभी दक्षिणेश्वर में रह जाती वे उनसे पृथक सोना चाहती और श्री माँ उन्हें खींचकर अपने पास सुलाती एक रात्रि को कोई वंशी बजा रह रहा था वंशी की आवाज़ सुन श्री को भाव हो आया वे रह रह हंसने लगी योगिन मां संकुचित हो बिछौने के एक कोने में बैठी रही सोचा मैं संसारी जीव हूं इन्हें इस समय स्पर्श न करूं बहुत देर के बाद श्री माँ के भाव का विराम हुआ